आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते आप रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 नमस्कार इस कार्यक्रम में आप सभी का ताजिल से स्वागत है हर हफ्ते हम लोग आप सभी युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई बातें और कुछ नए आयाम बताते हैं आपको ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके और नए करियर के बारे में विचारधारा आपकी बन सके और कुछ नई बातें आपको मिले तो इसी लक्ष्य से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और आज के दिन हमारे साथ हैं संदीप गुप्ता जो पत्रकार हैं आइए उनसे बात करते हैं पत्रकार के क्षेत्र में किस तरह से जॉब मिल सकता है किस तरह की तैयारी आपको करनी है और कैसे करनी है। ये सारी बातें आज के शो में हम बात करेंगे संदीप गुप्ता जी से तो चलिए आप सभी की तरफ से संदीप गुप्ता का तय दिल से स्वागत है मैं संदीप गुप्ता पत्रकार मैं जौनपुर ज़िले से आया हूं एक छोटे से गांव तेजी बाजार है और मैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन हमें बताना चाहेंगे पत्रकारिता में कि जैसे पत्रकारिता अगर करनी है तो पहली बात तो यह मस्ट है कि आपके पास भरपूर समय होना चाहिए क्योंकि समय के अनुसार से ही पत्रकारिता में सफलता आपको मिल सकती है दूसरी बात आपका नेटवर्क आपकी पकड़ घटनाओं पे खबरों पे किस तरह से आप पकड़ बनाएंगे ये आप पर निर्भर करता है तथा खबरों की तह तक पहुंचना ही ये बहुत बड़ी काबिलियत है पत्रकारिता में पत्रकारिता में फील्ड वर्क इज़ वेरी हार्ड वर्क ये सबसे कठिन कार्य है बट इसे आप इजी कर सकते हो बस आपकी मेहनत लगन और नेटवर्क ये तीन चीज़ें अगर तो आपके पास हैं तो आपका क्षेत्र जो है ये तो आपको बहुत ही इंजॉयफुल करियर लगेगा और इसमें ये जो है एक वेरी इंटरेस्टिंग मतलब इसमें लगाव अगर आपका है तो आपको पूरे जीवन भर एंजॉय कराता रहेगा खबरों से और जितना भी खबरों से आपको लगाव रखोगे उतना ही एंजॉय आएगा मिलेगा और एक बात और इसमें तो जैसे तरह तरह के क्षेत्र होते हैं तरह तरह के सबके अपने अपने वर्क होते हैं तो लेकिन मैं मानता हूँ कि सारे वर्कों से हट ये वर्क है इसमें एक अपनी अलग पहचान मिलती है अभी आप समाज में राजनीति में अन्य किसी भी प्लेस जाते हो तो आपका एक अलग लुक होता है सबके न्याहों में आप उसमें अलग आपकी पहचान बनती है उसमें आपको तरह तरह से लोगों से संपर्क होता है जुड़ाव होता है और आपकी बात आप एक फर्स्ट पर्सन वहाँ के होते हो और एक बात जैसे खबरों को अगर आप प्रजेंट करते हो जैसे आपका प्रजेंटेशन कैसा है यह आपका ये जो आपके ऊपर स्टेप पे हैं वो मतलब ये है देखते हैं कि हमारा ये स्ट्रिंगर कैसा है तो इस समय जैसे कि कोई ख़बर आप भेज रहे हैं तो आपकी खबर का लुक अन्य जर्लिम से जर्नलिम से अलग होना चाहिए अन्य पत्रकारों से अलग होना चाहिए उसमें सच्चाई होनी चाहिए उसमें आपके खबर के कुछ टर्न होने चाहिए और ये तो हो गई आपकी पत्रकारिता के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप आइए जुड़िए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा कैरियर और आपको बहुत ही एंजॉय देगा और इसमें प्रवेश लेने के लिए जैसे योग्यता की बातें आती हैं तो इसमें जैसे आप बीए हैं तो बीए के बाद आप इसको कर सकते हैं तो आप एम के बाद भी कर सकते हैं लेकिन बीए के बाद आप आ जाएंगे तो इसमें जैसे मास कम्युनिकेशन के लिए फार्म अप्लाई करते हैं तो ये दो प्रकार से किया जाता है जैसे ये एक तो होता जो वन ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें डिप्लोमा आपको मिलता है जो कि कम पैसों में आप इसको कर सकते हैं तो इसमें क्या है थोड़ा सा हल्का सा माइनस मार्क होता है ये कि मतलब जैसे इसमें आपको ये ज्वाइन करने के लिए तो आप पकड़ होनी चाहिए तब तो मिल जाता है आराम से और अगर पकड़ नहीं है तो आप स्टेप वाइज चलते हैं तो एक दो ईयर्स का जो सेमेस्टर चलता है इसमें लगभग कुछ बीस से तीस हज़ार तक लगभग लगते हैं दोनों साल में तो ये मतलब कंपटीशन होती है कंपटीशन के आधार पर इसमें वो चुनते हैं लेकिन ये होता है ना आप पढ़ाई के दौरान ही किसी न किसी पेपर मैगजीन या हल्के फुल्के टीवी वी चैनल जो मौसमी हैं वो मतलब आपको सेलेक्ट कर देते हैं कि आप अपने विचारों को भेजते रहिए वो आपको हल्के हल्की जानकारी उससे बहुत अच्छी मिलती रहेगी और आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा विद्यालय में क्योंकि वहाँ भी अलग अलग ग्रुप के वो बैठाए जाते हैं और उसमें आपके खबरों के विषय में एक खबर दे देते हैं जैसे तो आप किस प्रकार से कोई परफॉर्मेंस करते हैं तो ये आपकी जानकारी के हिसाब से वर्क मिलता है उसमें इसमें तो कन्फर्म रहता है कि अगर आप दो साल में आपका जैसे दो साल पूरा होने वाला है तो उसमें निश्चित है कि आपको वहाँ से निकलने से पहले कहीं न कहीं एडजस्टमेंट हो ही जाता है अगर आप इसमें रुचि रखते हो तो केवल आपको डुगरी चाहिए कोई बात नहीं है तो और इसके साथ साथ एक बात है और जैसे इसमें मुश्किलें परेशानियां कुछ न्यूज कलेक्शन के दौरान आती हैं कभी कभी जैसे मुश्किलें भी, भी आ जाते हैं कहीं दंगा होता है फसाद होता है ये आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है इसमें और जैसे कहीं बचाव करते समय कोई न्यूज कलेक्ट करना हुआ आपको तो आप अपने बचाव के साथ साथ न्यूज ऐसा कलेक्ट करें कि जो आप डेस्क पर अपनी न्यूज भेजें तो वो मतलब उनको ये ना फीलिंग हो कि आप मतलब दब के वहाँ पर हैं या आपको कैसी क्या आप खबर भेज रहे हैं आप उनको ये सब बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है फील्ड वर्क और डेस्क वर्क दोनों में अलग अलग मेहनत हैं डेस्क वर्क का, का काम बैठ के होता है फील्ड वर्क में जो आप भेजोगे वही वहाँ डेस्क वर्क वाले डीलिंग करेंगे इसलिए आप जो है बचा के बढ़िया ढंग से परेशानियों का सामना करते हुए एकदम जो भी खबर भेजिए सही भेजिए उसका लुक मस्त हो इसमें नए नए आयाम हैं जैसे मास कम्युनिकेशन है रिपोर्टर हैंस्िटेंटेंट है तमाम हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक है जो टीवी चैनल वाले करते हैं और प्रिंट मीडिया पेपर मैगजीन ये सब हैं और कुछ है एसएमएस के माध्यम से भी खबरों को लेते हैं ये सब हैं तो अभी हम संदीप गुप्ता को सुन रहे थे और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं और इसके लिए जैसे कि आपकी योग्यता होनी चाहिए बीए पास होनी चाहिए बीए पास होने के बाद आप इस चीज़ को कर सकते हैं और एमए के बाद भी कर सकते हैं लेकिन बी से आप अगर शुरू करते हैं इसमें तो आप दो साल में बहुत अच्छी तरह से इस क्षेत्र को समझ पाते हैं और फिर लगभग आप अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएंगे एम तक तो ये अच्छा है कि आप बीए से शुरू कर सकते हैं और दूसरा एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि इसमें आपको जैसे कि इंटरेस्ट होना चाहिए है तो इंटरेस्टिंग फील बड़ा अच्छा लगता है लेकिन फिर भी रिस्क भी है और साथ में आपकी योग्यता को बहुत मायने रखता है माना आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो जो भी न्यूज़ बनती है उसको आपको प्रेजेंट करना आनी चाहिए जैसे कि आप मान लो कई रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसको किस नाम से आप लिखेंगे कैसा लिखेंगे और क्या क्या विवरण कहाँ से उठाएँगे किन से पूछेंगे वो सारी बातें मायने रखती हैं और उस हिसाब से आपका न्यूज़ बनता है और वो न्यूज़ जो है फिर बाद में डेस्कटॉप पर आता है या न्यूज़पेपर आता है, तो ये सारी बातें हैं आपको थोड़ा सा विचार यानी क्रिएटिव पर्सन होना पड़ेगा मेन बात ये है जितना आप रचनात्मक होंगे उतना ही आप इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा फील्ड है इसमें काफ़ी बातें ध्यान में भी रखनी पड़ती हैं और न्यूज़ लिखते वक्त सोचते थोड़ा सोचना भी पड़ता है हमको क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और खबर भी सबको मालूम पड़े तो ये बात होनी चाहिए तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आसनदीप गुप्ता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस फील्ड से आना कैसे हुआ मैं जो आपने पूछा कि इस फील्ड में सही बात है या मुझे तो बचपन से ही लगाव था कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरूं क्योंकि तमाम पत्रकारों को देखता हूँ पत्रकार भाइयों को तो मुझे बड़ा इन्जॉय लगता था तो मेरी इच्छा थी कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आऊँ तो मैं मुंबई गया तो वहाँ एक पिताजी के मित्र थे तो उनके क्लास फेलो थे वो मैगज़ीन का प्रसारण करते थे उनके यहाँ प्रिंटिंग होती थी तो उनके माध्यम से मुझे वहाँ मौका मिला तो मैं उस बराबर मैगज़ीन है उसका नाम तो मैं उसमें काम किया कम से कम एक डेढ़ साल तक तो मुझे विशेष अनुभव नहीं था लेकिन जो भी अनुभव था ठोस था बढ़िया था वहाँ से जब मुझे बताया जाता था कि ये न्यूज आपकी अच्छी थी या ये रचनात्मक ढंग से थी लिखावट थी ठीक ठाक थी तो बहुत दिल को खुशी मिलती थी कि चलिए मेरा पहला कदम है कुछ त्रुटियाँ भी हैं तो कोई बात नहीं तो वहाँ लोग मैनेज भी करते थे तो कई खबरें मेरी मैगज़ीन में, में भी निकली फोटो सहित भी निकली और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वहाँ से वो वह हुआ तो मैं सोचा कि मुंबई मुंबई था मैं यूपी में रहता था थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती थी नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी गाँव में तो मैं वहाँ से फिर जैसे ख़त्म किया तो तुरंत में मुंबई मुंबई छोड़कर के ये यूपी का अपने डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी चैनल है जौनपुर में तो हमारे बास थे महेंद्र सर तो वो काफ़ी सपोर्ट हमको किए तो वो इलेक्ट्रॉनिक में मुझको लिए मेरी कार्य को देखते हुए तो मैं उनको काफ़ी मतलब स, जितने भी लोग जुटे थे लगभग वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी खबरों को जैसी खबरें होती थी अगर घटनात्मक खबरें हैं तो खबर के अनुसार से और बाकी जो मैं न्यूज़ वगैरह बनाता था तो वो कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में दो दिन तीन दिन जरूर दिखाते थे जिससे सबको कुछ ना कुछ इससे सीख मिले तो धीरे धीरे इसमें मुझे इंटरेस्ट और बढ़ता गया और मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही ज़्यादा करती है लाइक क्योंकि उसमें मेरा फ़ोटो का लुक भी बहुत बढ़िया होता था अपने मुँह से बखारना नहीं चाहिए लेकिन वहाँ लोग कहते थे ऐसा तो अभी कुछ मेरी बनाई हुई खबरें हैं जो मतलब भी वहां पर रखी हैं कभी कभी मैं उसको देखता हूं मुझे उसकी सीडी डी राइट करके दिए हैं तो उसका लुक बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है तो फिर मैं वहां से जुटा एक वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल है नेशनल लेवल का है तो वहां लखनऊ से मैं लखनऊ गया घूमने तो वहाँ देखा तो मुझे लगा कि यहाँ ट्राई करते हैं काफ़ी कठिन था मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना बट कोई सपोर्ट नहीं था तो मैं गया ऑफिस में तो तो वहाँ ऐसे बात हुई तो मेरे बास मतलब पहले तो बास नहीं थे जैसे पहले वैसे पहुंच पहुँचो राजकुमार सर थे तो उनसे मैंने एक बोला सर मुझे इसमें जॉब चाहिए जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो उन्होंने बताया कि ठीक है तो उन्होंने जो भी बातें बताई मैंने उसको पूरा किया और पूरा करने के बाद जब मुझे बुलाया गया कि आप अगले हफ्ते आइए इंटरव्यू होगा उसके बाद फिर यहीं से होगा बताएंगे तो उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया है मैं एक प्रकार से भी कहूँगा कि फर्स्ट चांस में अगर कुछ मिल जाए सफलता तो अगले की जब तक सपोर्ट नहीं रहती तब तक कुछ नहीं होता है तो वहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट से करीब छः सात लोग अप्लाई किए थे बट क्या था उनके साथ ये मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन मैं गया तो संजोग ही था कि उस समय छः सात लोग अप्लाई किए थे लेकिन तीन ही लोग पहुंच पाए थे मौके पे तो दो लोगों का तो इंटरव्यू हुआ तीसरा मैं था तो मुझे आईडी जब मिली तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आईडी मुझे मिल गई इसका मतलब चैनल ने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो मैं आईडी लेके आया फिर वहां से मुझे पूरे यूपी में जितने भी स्ट्रिंगर इनके थे सारे स्ट्रिंगों का एकदम बढ़िया से डिटेल मिला मुझे कहाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है संपर्क और सारे मोबाइल्स नंबर तमाम चीज़ें वहाँ से मुझे जानकारी मिली तो मैं स्टार्ट कर दिया काम तो अब मैं आपको बताऊँ कि ये लोकल चैनल जैसे सिटी लेवल के और एक नेशनल लेवल में काफ़ी अंतर है सिटी लेवल इस आ, कुछ गांव मिला के जो मतलब शहर होते हैं और कई शहरों के बाद ये राजधानी जब आती है तो राजधानी में मेरी खबर डायरेक्ट खबर राजधानी में जब भेजता हूँ अपनी तो कुछ और ही गर्व होता है कि मैं पूरे ज़िले का एक मात्र स्टिंगर इस चैनल का तो काफ़ी गर्व हुआ मुझे और मैंने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया मेरे परिवार वाले भी इसमें बहुत सपोर्ट किए हमारा पिताजी भी का बहुत बड़ा योगदान था जो इस नहीं है और उसमें मैं बहुत बढ़िया काम किया कम से कम दो साल वर्क किया तो कुछ कारण चैनल बंद हो गया और फिर मैंने न्यूज एक्सप्रेस में काम किया वही बात हमारे फिर हुए उसमें न्यूज एक्सप्रेस में भी मुझे बुलाया गया तो उस दौरान मेरे पिताजी डायलिसिस पे थे उनकी किडनी गड़बड़ थी तो हम उनको लेके एडमिट थे संजोक मेरा गड़बड़ था उस समय तो जब मैं वहाँ एडमिट लेके गया तो वही मेरे पास फ़ोन आया सर का कि संदीप भाई अपने सारे कैमरे वैमरे के साथ और अपना मतलब मेनटेन हो रेडी रहना बेटा जब भी हम फ़ोन करेंगे तो आ जाना आईडी यहाँ मिलने वाली है न्यूज एक्सप्रेस की आपका सिलेक्शन हुआ है तो मैंने कहा ठीक है बस लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे पिताजी इस समय डायलिसिस पे हैं और मैं उनको लेके एडमिट हूँ बिनारस में तो पिताजी ने कहा कि जाओ एड वो कर लो एडजस्ट यहाँ हम बड़े भाई को मतलब अपने बड़े लड़के को मतलब हमारे बड़े, बड़े भाई को बुलाते तो लेकिन वो नहीं हो सका मुझे मुझसे नहीं हुआ कि हम पिताजी छोड़ करके ये करें तो फिर मैंने वहाँ बात से बोला सर मुझे दो हफ़्ते का समय चाहिए तो उन्होंने तो दिया मुझे समय लेकिन दो हफ्ते के बाद भी मैं नहीं पहुँच पाया तो गलती तो भाई मेरी थी तो मैं नहीं गया वहाँ तो वहाँ किसी दूसरे को एक्सप्रेस में रख लिया गया तो पिताजी हमारे जब वहाँ से हमें एडमिट थे तो निकाले वहाँ से तो मुझे पुनः फिर एडमिट करना पड़ा उनको इन्फेक्शन हो गया तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई तो मैं थोड़ा अकेला पड़ गया घर से नहीं जा पाया तो समय मैं प्रिंट मीडियम में जुटा हुआ हूँ एक पेपर है गांव क्षेत्रीय पेपर है उसी में हूँ वर्क कर रहा हूँ लेकिन जो वर्क और जो मतलब इंटरेस्ट मुझे इसमें था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो मुझे प्रिंट में कम है क्योंकि मैं शुरू से इलेक्ट्रॉनिक से ही जॉइन हुआ हूँ तो इसलिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है बहुत इंजॉयफुल करियर है तो देखा आपने संदीप गुप्ता जी से हमने उनका अनुभव सुना अभी कि, कि किस तरह से उनका पत्रकार क्षेत्र में आगे बढ़ना हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उनका जुड़ाव हुआ पहले सिटी लेवल पर उन्होंने काम किया फिर नेशनल लेवल पर काम किया और उसके बाद घर की कुछ परेशानी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन फिर भी अभी वर्तमान समय में सिटी पेपर में अपनी काम दे रहे हैं प्रिंट मीडिया में तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो सो गया आसुमा सो गई है सारी मंजिलें वो सारी मंजिलें सो गया है रास्ता सो गया ये जहा सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम हम बात कर रहे हैं संदीप गुप्ता जी से जो पत्रकार हैं वर्तमान समय में और अनुभव अच्छा है कि कि ये प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और एक नई बात है जैसे कि एस के ज़रिए भी आप जो है मैसेज करके न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं तो उसके बारे में एक अनुभव हम सुनना चाहेंगे अभी संदीप गुप्ता से जी मैं संदीप गुप्ता मैं भी ये बता रहा था कि जैसे प्रिंट मीडिया तो प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो इसके अलावा भी जैसे एक एस न्यूज़ है तो इसमें तरह तरह के उनके नाम होते हैं इससे अलग अलग कंपनी अपना अपना नाम बनाती है और अलग अलग स्टिंगर रखते हैं डिस्ट्रिक्ट में एक स्टिंगर के का पद दिया जाता है एक लोगों को तो इसे एक तहलका हुआ लाइव इंडिया हुआ और ये मैं एनआई में काम कर रहा था एन न्यूज़ जो इसमें ये होता था कि जैसे हम लोग कोई खबर कोई घटना होती थी तो वो घट गट, उन घटनाओं को हम लोग मैसेज में कवर मतलब मैसेज बनाते थे उसका कि जैसे सपोज दैट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जैसे कोई घटना हुई हम लोगों की तो उसमें ये हम लोग इस तरह से उसको बनाते थे जैसे हम पहले देते थे जैसे जौनपुर पीएस रामपुर जैसे कहीं कुछ है, चोरी हुई कोई पकड़ा गया तो उसमें हम लोग लिखते थे जौनपुर पीएस रामपुर पुलिस ने आठ मोटरसाइकिल के साथ छह चोरों को किया गिरफ्तार चोरों में हड़कंप लिख करके रिपोर्ट संदीप गुप्ता करके हम लोग कंपनी में मैसेज देते थे वो मैसेज जो है बड़े बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े नेताओं को और हमारे मतलब जितने नंबर हम दिए रहते हैं सिटी में जितने भी लोग होते हैं अपने कॉन्ट्रेक्ट के जितने स्टिंगर होते हैं सबको मतलब हम लोग देते थे तो वो मतलब सारे स्टिंगर और ये पूरे समझ लीजिए कि अधिकारियों के पास ये पहुँच जाते थे हमारे भेज, भेजने के बाद जस्ट दो चार मिनट में उससे भी मतलब एक नाम नीचे होता था तो ये होता था कि देखो मेरे द्वारा भेजा गया न्यूज़ आज सब देख रहे हैं उनके भी मन में होता था कि संदीप कौन है ज़रा उनसे मिलूं इनकी पकड़ इतनी अच्छी है मतलब अभी घटना मेरे सामने हुई है और पता नहीं कहाँ है और घटना उनको मालूम हो गई और मेरा मैसेज आ गया तो वो मतलब हमें पता लगाते थे जैसे सूचना विभाग से कि भाई संदीप कौन है हम जरा उनसे मिलना चाहेंगे तो अपने में एक गर्व और होता था कि देखिए कोई अधिकारी मुझे ढूंढ रहा है तो वो मुझे ढूंढ रहा है अब मुझे उसे ढूंढने जरूरत नहीं पड़ती है मेरा कोई पर्सनल वर्क हुआ या कुछ हुआ तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो वो आप उसमें दोस्ती के तौर पे उनको भी एक मित्र बना सकते हो एक उनसे संबंध बढ़िया से हो जाता है बस वो संबंध कायम रखे रहिए इसमें ये जो है घरों को भी मिलाता है और बिछड़ों को भी मिलाता है और अपना एक अलग आयाम देता है मैं ये इसमें बात करिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संदीप गुप्ता जी मुझे लगता है कि ये एक और भी हो सकता है जैसे कि आजकल जैसे बाढ़ वगैरह हो जाता है कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती तो तो मैसेज आ जाता है सभी के पास तो यही वो चीज़ आप जी जी तो जैसे कि अभी उत्तराखंड में जो हुआ तो अपने लापता लोगों का पता करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ऐसे नंबर्स भी दिए जाते हैं तो इसमें जैसे ये बता रहा था जैसे वहाँ से लाशों का बिछोड़ना या कि लाशों को नदी के द्वारा बहकर कर किसे कहीं दूसरे प्रांत में ज़िले में बहती हुई अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि किसी नदी में लाशें बहके जा रही थी तो वहां पुलिस प्रशासन उसकी वो पोस्टमार्टम नहीं किए तो उनके ऊपर के अधिकारी ने उनको सस्पेंड कर दिया तो और जैसे सपोज अगर वो मेरे डिस्ट्रिक्ट की होती खबरें तो उसमें मतलब हम लोग ये करते कि कितनी लाशें जा रही हैं मेल हैं मेल हैं कौन सी हैं वो हम लोग उसकी जानकारी लेते और अधिकारियों को उच्च अधिकारी तक पहुँचते मतलब ये ये बह के जा रही हैं इसको इसकी कर, किसकी जिम्मेदारी है तो ये मतलब प्रशासन चाहेगा तभी न आम आदमी तो उसको छुएगा नहीं आम आदमी क्यों रिस्क लेगा उसके पीछे तो प्रशासन है प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है प्रशासन उसे चुस्त दुरुस्त रहता भी है काफ़ी लापरवाही हो जाती धर उधर तो उसके लिए हम लोग रखे जाते हैं कि उनको हम लोग बताएँ या पब्लिक बता रही है तो हम उन तक पहुंचा दें और वो मतलब इसकी ज़िम्मेदारी लें देखरेख करें।, करें बस वही हमारी खबर बन जाती है कि ये दो लाशें पहती हुई जा रही थी प्रशासन मौके पर है और ये इसकी देखरेख में पोस्टमार्टम अपने देखरेख में करवा रहा है तो उनके अगर कोई सूचना मिलती है कि हाँ उसकी जानकारी होती है हाँ ये फला क्षेत्र का है फला नाम में कोई पहचान मिलता है तो वो जो है उस डिस्टिक में संपर्क करके अपना ये सुपुर्द करते हैं उनको तो देखा आपने किस तरह से आप मास कम्युनिकेशन के बीच में ये सारी बातें होती हैं और जितना आप काम करेंगे इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं जैसे एसएमएस का एक सिस्टम बताया और फिर लिखने का राइटिंग स्क्रिप्ट के ऊपर भी आपका न्यूज़ बनता है वो है एक या फिर माइक ले आप टीवी वी चैनलों में जैसे वॉइस ओवर करते हैं या बात करते हैं तो ये भी एक न्यूज़ तरह का इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ सकते हैं और काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि कुछ टीवी चैनल्स होते हैं सीरियल्स होते हैं जिसमें अनाउंसर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और भी एक बात है कि जैसे आप मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ जैसे कि आप कोई पत्रकार नहीं बन सकते कोई बात नहीं लेकिन आप छोटे स्तर पर कहीं भी अपने ऑफिस जॉब में भी लग सकते हैं असिस्टेंट के रूप में और धीरे धीरे आपको जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाती है अपने स्किल्स को आप बढ़ाते जाएँगे उसके बाद जो है आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं तो आज की दुनिया में आपको मीडिया में काम करने के लिए एक बहुत तो बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है जहाँ भी आप चाहे जिस भी क्षेत्र में जिस भी सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं तो टी चैनल्स हुआ न्यूज़ हुआ या फिर और भी कहीं जैसे एस वाली बात हो गई तो या फिर एनिमेशन uh, फील्ड में भी जा सकते हैं जहां पर आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जॉइंट हो सकते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ये काम होता है कि फिल्म को प्रमोशन करने के लिए भी आपका पत्रकार का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है तो इस तरह की कई बातें हैं जो आप कर सकते हैं मैं चाहूँगा कि संदीप गुप्ता जी हमें और कुछ बात बताएं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग टी पर ही देखते हैं अभिनेताओं को हमारे राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री को तो आम आदमी तो नहीं पहुंच सकता उन तक लेकिन इस क्षेत्र में रह करके के मैं बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े लोगों, लोगों से के बीच और उनके साथ अपना एक पोज निकलवाना उसको बढ़िया ढंग से रखना जो मतलब ये आम आदमी काम नहीं बस की बात नहीं है तो अभी मैं कई भी कई फिल्म अभिनेताओं के साथ इस क्षेत्र में रहते हुए उनके साथ 10 पाँच मिनट 20 मिनट आधे घंटे टाइम भी दिया हूँ फ़ोटो भी निकलवाऊँ बहुत बढ़िया ढंग उसको अपने <laughs> कमरे में लगाऊँ मेरा विद्यालय भी चलता है स्कूल तक और अभी राष्ट्रपति हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे तो हम लोगों से अलग से मिले थे तो एक एक करके अलग अलग फ़ोटो उनके साथ हम लोग निकलवाएँ हैं बहुत बढ़िया ढंग से और जो भी मतलब क्षेत्र में बड़े नेता या कुछ भी आते हैं फिल्म अभिनेता कोई तो हम लोग को एक बार उनको मौका मिलता करीब से देखने का सुनने का समझने का ये भी एक बहुत ही अपने आप में बहुत बढ़िया एक समझ लीजिए कि रिजल्ट हम लोग बहुत बढ़िया मिलता है ये समझ के बहुत खुशी होती है तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप गुप्ता जी आपने बहुत अच्छी बातें बताया पत्रकार के बारे में और किस तरह इस लाइन से जुड़ सकते हैं और कहां-कहां मुश्किलें आती हैं वो भी बातें आपने बताया और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पत्रकार क्षेत्र में जब आप जुड़ जाते हैं तो आपको अलग सा जो है बड़े बड़े लोगों से मिलना और उनसे बात करने का एक चांस आपको मिल जाता है जो आम लोगों को नहीं मिलता है तो ये एक अलग सा आपको बेनिफिट मिल जाता है अपने वर्क में काम करते हुए भी लोगों से मिलना और उनसे बात करने का तो ये थी कुछ खास बातें पत्रकारिता के बारे में मास कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात की आपसे तो इसी के साथ मुझे और संदीप गुप्ता को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो